श्री राम कृष्ण की अंत्यलीला श्याम पुकुर के मकान में श्री राम कृष्ण छठवा आज शुक्रवार है सात अक्टूबर 1885 दिन के लगभग 10 बजे हैं श्याम पुकुर वाले मकान की दूसरी मंजिल में ठाकुर के कमरे में गिरीश चंद्र घोष मास्टर महाशय बूढ़े गोपाल आदि उपस्थित हैं श्री राम कृष्ण अपने व्याधि के उपसर्गों के बारे में बता रहे हैं घाव के ऊपर मानो छुरी की नोक बहुत तीस रहा है ठाकुर श्री राम कृष्ण से अब सख्त चीज़ें खाई नहीं जा रही है भात की मड़ी सूजी दूध ही उनका पथ्य है गिरीश चंद्र ने ठाकुर के पथ्य के बारे में पूछा वे बोले यदि आप डेढ़ से दूध पी सकते हैं तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है मैं गोलाब माँ से बात करूँगा गोलाब माँ से बात करने गिरीश कमरे से बाहर गए गुलाब माँ ठाकुर के लिए पथ्य तथा भक्तों के लिए खाना बनाती थी ठाकुर श्री कृष्ण के प्रति गिरीश घोष की भक्ति पांच चवन्नी और पांच आना है कमरे में प्रवेश कर वे प्रबल मनोवेग में बोले जब आप स्वस्थ रहते हैं तो मैं दुष्टता करता हूँ वह अलग बात है परंतु इस अवस्था में आपको देखकर बहुत कष्ट होता है गिरीश चंद्र घोष रोने लगे श्री रामकृष्ण क्या हुआ भाई श्रीराम राम कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए आपने आंसू पूछ लिए कुछ देर बाद गिरीश श्रीराम कृष्ण से विदा लेकर चले गए ठाकुर बिस्तर पर लेट गए उन्हें पसीना आ गया मास्टर महाशय को लगा कि शायद चिंता के कारण ठाकुर के शरीर में पसीना आ गया है डॉक्टर प्रताप चंद्र आए हैं ठाकुर खाना खाने बैठे थे डॉक्टर साहब और मास्टर महाशय ठाकुर का पथ लेना देखते रहे धीरेन्द्र ने एक थाली में दूध भात मिलाकर परोस दिया थाली देखकर श्री कृष्ण ने कहा उतना नहीं मास्टर महाशय थोड़ा अधिक खाना अच्छा है आप इतने दुर्बल हैं कि तनिक चिंता से पसीना आ जाता है यह सुनकर श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मास्टर महाशय को देखा मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण के इस प्रकार अस्वस्थ होने का एक कारण राखाल ने बताया बात साधारण अनुभव से परे तथा संकेतपूर्ण पूर्ण है श्री रामकृष्ण ने राखाल को बताया था कि नाना प्रकार के लोगों की लाई हुई अशुद्ध वस्तुओं को खाने से यह रोग हुआ है उदाहरण के तौर पर ठाकुर ने गुरु नानक की एक कहानी सुनाई उन्होंने कहा असाधु की चीज़ें खाने गया तो मैंने देखा कि सब खून से लथपथ हो गई है साधु को शुद्ध चीज देनी चाहिए अशुद्ध उपाय से प्राप्त की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए एक और अलौकिक दर्शन के बारे में श्री रामकृष्ण ने राखाल को बताया देखा कि दक्षिणेश्वर में बड़ के पेड़ के नीचे एक परमहंस खड़ा है उसके कंठ में घाव है यह सुनकर लगता है कि शायद श्री रामकृष्ण को कंठ में कैंसर होने का पूर्वाभास हो गया था श्री रामकृष्ण से विदा लेकर मास्टर महाशय प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय के घर गए प्राण कृष्ण पास के ही रामधन मित्र लेन में रहते हैं मास्टर महाशय प्राण कृष्ण बाबू से वार्तालाप करते रहे मास्टर महाशय ने प्राण कृष्ण बाबू को बताया कि श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वे पुराण के मत को मानते हैं श्री रामकृष्ण अपने को जगन माता की संतान मानकर उस भाव को लेकर रहते हैं जगन माता की संतान ठाकुर अपनी माँ के ऊपर संपूर्ण रूप से आश्रित हैं शाम के सात बजे के बाद मास्टर महाशय प्राण कृष्ण बाबू को लेकर शाम पुकर वाले मकान में उपस्थित हुए पंखा न मिलने पर एक चादर को तरह कर उसी से वे ठाकुर को हवा करने लगे ठाकुर ने इशारे से शशि को एक पंखा लाकर देने को कहा अब मास्टर महाशय ठाकुर को पंखे से हवा करने लगे मौका देखकर प्राण कृष्ण ने एक बात कही बात में कुछ बेढंगापन था परंतु वह उसकी आंतरिकता को प्रकट कर रही थी प्राण कृष्ण आप अपनी पीड़ा किसी और को क्यों नहीं दे देते यह सुनकर श्री राम कृष्ण सिर्फ हंसे कुछ बोले नहीं कुछ देर बाद भक्त चुनीलाल बसु के परिवार की महिलाएं ठाकुर को देखने आई इसलिए मास्टर महाशय और प्राण कृष्ण बाबू कमरे से बाहर चले गए सातवां बृहस्पतिवार आठ अक्टूबर अठारह तीसरे पहर मास्टर महाशय ठाकुर श्री राम कृष्ण के पास आए हैं इधर उधर की बातों के पश्चात श्री राम कृष्ण ने कहा कल नाई को बुलाना है कल शुक्रवार है अब श्री रामकृष्ण अपनी पीड़ा के बारे में कह रहे हैं बड़ी चीस हो रही है क्या दूध से दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है मास्टर महाशय ने ढाढ़ल देकर कहा चिंता न कीजिए श्री राम धीरे धीरे कमरे में चहलकदमी करते रहे वे मास्टर की ओर प्रेमपूर्वक देख कर हंसते हैं श्री रामकृष्ण चलने पर दर्द होता है रात हो गई है लगभग साढ़े सात बजे होंगे श्री राम सो रहे हैं भक्त देवेंद्र नाथ श्री राम के पैर दबा रहे हैं मास्टर महाशय वहीं बैठे हैं सेवा का यह मनोरम दृश्य अत्यंत चित्ताकर्षक था नींद टूटने पर श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से कहा नेताजी डॉक्टर ने कहा है कि कोई डर की बात नहीं है ठाकुर श्री रामकृष्ण की सेवा का दायित्व तो देवेंद्र को देकर मास्टर महाशय अपने घर लौटे हैं उस समय रात के आठ बज गए थे आठवां श्री रामकृष्ण के मकान की दूसरी मंजिल में बरामदा वाले दो कमरे हैं एक पूर्व पश्चिम की ओर और, और दूसरा उत्तर पश्चिम की ओर पहले वाले कमरे में श्री रामकृष्ण कृष्ण अवस्थान कर रहे हैं आप बहुत पीड़ित हैं आज शुक्रवार है शुक्ला प्रतिपदा 9 अक्टूबर अठारह अपराह्न में आकर मास्टर महाशय ने देखा कि ठाकुर सो रहे हैं उनके पास नंदलाल बैठे हैं नंदलाल केशव चंद्र सेन के भतीजे हैं ठाकुर उन पर स्नेह करते हैं वे ठाकुर को पंखा झल रहे हैं और के बनर्जी का भतीजा नंदलाल के गोद में सिर रख सो रहा है कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की नींद टूटी आपने कहा थकिए से सिर लुढ़क जाने से झटका लगकर घाव दब दब कर रहा है टीस रहा है देखा जैसे इस भांति एक जमीन का टुकड़ा जमीन का एक टुकड़ा खींच कर दिखाया है वह बल बलगम या रस से भरा हुआ है थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण फिर कहते हैं होम्योपैथी से फोड़ा सूख जाता है मास्टर महाशय मल के साथ मवाद या रस निकल जाता है श्री राम हंस पड़े और साहस से बोले कहाँ का क्या मास्टर महाशय खून के साथ विष्ठा बन जाता है कुछ देर बाद मास्टर महाशय ने कहा डॉक्टर पर भरोसा न रखने से डॉक्टर चिड़ जाता है इसके बाद का दृश्य ठाकुर श्री राम का कमरा सूर्यास्त हो गया है रात हो गई है बाग बाजार स्ट्रीट के पास गंगा के तट पर अन्नपूर्णा घाट में एक गिरि संन्यासी रहता है वह ठाकुर से मिलने आया है गिरी सन्यासी नारायण हरि श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर सन्यासी को नमस्कार किया तत्पश्चात आप बैठ गए और गिरी सन्यासी को भी बैठने के लिए इंगित किया उस समय ठाकुर के कमरे में मास्टर महाशय रामचंद्र दत्त आदि थे श्री कृष्ण मास्टर से डॉक्टर आया नहीं डॉक्टर भादुड़ी और डॉक्टर प्रताप चंद्र मजुमदार आने वाले थे ठाकुर उन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं रामचंद्र क्या आज उनके आने की आवश्यकता है श्री रामकृष्ण नहीं इधर सन्यासी वार्तालाप करते रहे श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय को इशारे से बता दिया कि गिरी सन्यासी निकम्मा है गिरी सन्यासी से सत्यनारायण विषयक तात्विक बातें सुनकर श्री रामकृष्ण एक बार हंसे भी श्री रामकृष्ण की रात की सेवा के लिए आज मास्टर महाशय रहेंगे रात हो गई श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से कहा मसहरी लगा दो मसहरी लगा लग जाने के बाद ठाकुर श्री राम कृष्ण इशारे से कहा अब उठा लो रात आराम से बीत गई सुबह हो जाने पर मास्टर महाशय अपने घर गए नौवा दूसरे दिन शनिवार था 10 अक्टूबर अठारह तो दूसरी मंजिल पर ठाकुर श्री राम कृष्ण के पास मास्टर महाशय उपस्थित हुए दिन के तीन बजे हैं ठाकुर की कंठ पीड़ा तनिक सुधरी है बात करते करते श्री रामकृष्ण ने गले से खून निकलने के बारे में कहा यदि खून निकलना रुके तब ना मास्टर महाशय ठीक होने की ओर ही है श्री राम कृष्ण नहीं वह सब बदल गया है डॉक्टर दो कौड़ी ने जांच करके बताया था कि ठाकुर के गले में साधारण था फोड़ा है बाद में सिद्ध हो गया कि डॉक्टर दो कौड़ी का रोग निदान गलत था यहाँ पर ठाकुर श्री राम डॉक्टर दो कौड़ी के गलत रोग निवार न... रोग निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं द्विज आए हैं द्विज की आयु पंद्रह सोलह की होगी उसकी छोटी नानी ने उसका पालन पोषण किया है द्विज के पिता ने दूसरी शादी कर ली है किसी विदेशी बनिए के कार्यालय के मैनेजर हैं उन्हें द्विज का श्री रामकृष्ण के पास आना जाना पसंद नहीं एक दिन श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय को कहा था उसमें द्विज में अनुराग खूब है शायद वह यहाँ का कोई एक होगा अर्थात ठाकुर के संगोपांग में से मास्टर महाशय जी हाँ नहीं तो इतना अनुराग फिर कैसे होता द्विज के भांति सतोगुणी बालक को धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा देना ही श्री राम कृष्ण का उद्देश्य था द्विज के ऊपर दृष्टि पड़ते ही श्री राम कृष्ण के मुखारबिंद में प्रसन्नता का आलोक दिखाई दिया मास्टर महाशय ने द्विज को इंगित करके पूछा गाड़ी मिल गई थी कौतूहलव श्री रामकृष्ण ने पूछा क्या श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय के प्रति पूर्ण को देखा था क्या क्या उसने यहाँ आने से मना कर दिया श्री रामकृष्ण पुनः अपनी पीड़ा के संबंध में मास्टर महाशय को कहते हैं कोई झाड़ा लगवाते सकता है क्या तारापद आए हैं वह गिरीश चंद्र घोष की नाटक मंडली के सदस्य हैं अच्छे गायक भी हैं ग्यारह मार्च अठारह को बलराम भवन में तारापद ने ठाकुर और गिरीश चंद्र के सामने चैतन्य लीला के तीन गीत गाकर सुनाए थे श्री रामकृष्ण ने उसके कंठ से केशव कुरुकरुणा दीने गाने को सुनकर बहुत प्रशंसा की थी मैं डरता हूँ ठाकुर श्री रामकृष्ण ने तारापद को अपने चरणों को स्पर्श करने दिया आपने तारापद को प्रति नमस्कार किया दक्षिणेश्वर में बूढ़े गोपाल और योगिन आए हैं श्री रामकृष्ण ने उन लोगों से पूछा कैसे मास्टर महाशय को लगा जैसे ठाकुर श्री के बारे में पूछ रहे हैं बूढ़े गोपाल सब ठीक है आप कैसे हैं थोड़ी देर बाद श्री राम पूर्ण के बारे में कहते हैं खूब चतुर है यहाँ आने लगा है आपने इंगित कर पुनः कहा आज दो बार आया था पूर्ण की बात करते करते आप भाव विभोर होकर बोले आहा महेंद्र मुखर्जी आया है महेंद्र का घर बाग बाजार में मदन गोपाल मंदिर के कुछ उत्तर की ओर है वह प्रियनाथ मुखर्जी का भाई है महेंद्र और प्रियनाथ के पास आटा सूजी और तेल का कारखाना है 21 सितंबर अठारह को इसी महेंद्र की गाड़ी में बैठकर कर श्री रामकृष्ण स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने गए थे महेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण से कृपा पाकर धन्य हो गया है उसकी ओर इशारा करके श्री कृष्ण ने मास्टर महाशय से कहा महेंद्र को हुक्का दो ठाकुर के पास धीरेन्द्र नाथ बैठे हैं उन्होंने मास्टर महाशय से कहा आज रा को आप यहां पर रखिए आपके लिए रोटी बनाऊं मास्टर महाशय रहने को सम्मत हो गए उन्होंने धीरेन्द्र से कहा दो तीन रोटियों से ही काम चल जाएगा श्री राम कृष्ण हाँ अधिक नहीं रात को जगना पड़ेगा ठाकुर ने कमरे की पुताई करवा ठाकुर के कमरे की पुताई करवानी थी इसी बूढ़े गोपाल को दक्षिणेश्वर जाने से पहले मास्टर महाशय ने एक रुपया दिया था